को सांकर भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनषद शांक्या्रमचार न स भूतो यथा कवलमेमू विद्वान्विद्यादोषव किम तरी यहा पशुर्गर्वादीर्वाहनदोहनाद्यूपकारनेकोपकार रूपभोक्तव्यवाद देकैक देवादीना अतः पशु सर्वाथेसु कर्मस्वाधीकृत वह ऐसा अज्ञानी केवल अविद्या रूप दोष से ही युक्त नहीं है तो फिर कैसा है जिस प्रकार गौ बैल आदि पशु दोहन और वाहनादि उपकारों से उपभोग में लाया जाता है उसी प्रकार वह यज्ञादि अनेकों उपकारों के कारण एक एक देवादि का उपभोग्य होने से उनका पशु ही है अतः तात्पर्य यह है कि वह पशु के समान सब प्रकार के फल देने वाले कर्मों का अधिकारी है एक विदुषो प्रविभागवतो प्रविभागवतोधत कर्मलो विद्या सहित केवलस्य उत्कर्षः कवल सेो कार्य मनुष्यवाद्रत उत्कर्ष शास्त्रोक्तरीतभाक्य मनुष्यवाद स्थावराोपकर्षा यथा तथा अथ इत्यादिना कृष्णे भावोकाद वहाँ कृष्ण नैवाध्याशेषेण स्मरणश्रद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 सर्वात्म विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शने हिमुपनिषद विद्याद्याग प्रदर्शन नवपक्षी चसुथ कृष्णस तथा प्रदर्श्या तथा ज्ञान का कार्य सर्वात्म भाव की प्राप्ति है यह बात संक्षेपतः दिखलाई गई है यह सारी ही उपनिषद ज्ञान और अज्ञान का विभाग प्रदर्शित करने में ही समाप्त हुई है संपूर्ण शास्त्रों का यही अभिप्राय जिस प्रकार है सो हम आगे दिखलावेंगे यस्माद तस्मा अवैद्यावत पुरुष प्रति देवाईशत एवं विघ्न करतुम अनुग्रह चेत तद्दर्शयती यथ वै लोक बहो गोअ्वादय पशु मनुष्य स्वामीन स्वामीनम आत्मनोधिष्ठाता भुंजु पालयुरव बहु पशुस्थनीय एक अद्वान्न पुरुषो दवान्नति देवानिति भुन की पालती इमा मतो इम इंद्रादे मत्मे सिृत्यवाहमेशा श्रुति नमस्कार दियादी नाराधनम्युद निःश्रेयसम चल प्राप्स मित्र क्योंकि ऐसा है इसलिए अब श्रुति यह दिखलाती है कि देवगण अविद्वान पुरुष के प्रति ही विघ्न या अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं जिस प्रकार लोक में गौ गो घोड़े आदि बहुत से पशु अपने स्वामी अधिष्ठाता मनुष्य का भरण पालन करते हैं उसी प्रकार अनेक पशु स्थानीय एक एक अज्ञानी पुरुष देवताओं का भरण पालन करता है देवान यह पद गण आदि का भी उपलक्षण करता है मुझसे भिन्न ये इंद्रादि मेरे शासक हैं मैं सेवक के समान स्तुति नमस्कार एवं यज्ञादि से इनकी आराधना करके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 किं चिंत्र देवा बहुपण इव कुटुबिन तस्मा देवाद्रमात्मत कथन कथन मनुष्य विद्यु तथा चमरण मनुग्तासु भगवते व्यास क्रियाब्दिर् कौन्तेय देवलोक समावृत न चैतदिष्टम रूपरी मृतरुपरिवर्तनम ऐसी अवस्था में जिस प्रकार लोक में किसी बहुत से पशुओं वाले पुरुष के एक पशु के भी चले जाने पर व्याघ्रादि द्वारा हरण कर लिए जाने पर उसे बहुत बुरा मालूम होता है उसी प्रकार किसी कुटुंब के बहुत से पशु चुरा लिए जाने के समान अनेक पशु स्थाने एक पुरुष के भी पशु भाव से उठ जाने पर यदि देवताओं को अच्छा नहीं लगता तो इसमें आश्चर्य क्या है अतः इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है क्या यही कि ये मनुष्य इस ब्रह्मत्व तत्व को किसी प्रकार भी जाने ऐसी ही अनुगीता में भगवान व्यास की स्मृति भी है हे कौनते देवलोक कर्मपरायण पुरुषों से भरा हुआ है देवताओं को यह इष्ट नहीं है कि मनुष्य उनसे ऊपर ब्रह्मलोकादि में रहे, अतो अ पशुनिव्याघ्रदिभ्यो ब्रह्म विज्ञा विघ्न मचिक माचिकी सी अस्मद्यता मा व्युतिष्ठे युरी यं तो मुमोचयी सी तं श्रद्धाजोक्ष विपरीत अश्रद्धादि भी तस् मुखु देवाराधन पर श्रद्धाभक्तिपर प्रणयो प्रमादी सिया विद्यातिम विद्या प्रतीति वा कायी तत्प्रदर्शित होती देवाप्रियवाक्य अतः देवगण यह सोचकर कि हमारे उपभोग्य होने के कारण मनुष्य हमसे ऊपर ना उठने पावे पशुओं को व्याघ्रादि से दूर रखने के समान मनुष्यों को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 यह भाव देवताओं का अप्रियत्व बतलाने वाले वाक्य से काकुक्ति द्वारा प्रदर्शित होता है फुटनोट शोक या भय आदि के कारण पुरुष के स्वर में एक प्रकार का कंप उत्पन्न होता है इसे काकु कहते हैं श्रुति में देवताओं को यह प्रिय नहीं है ऐसा कहकर काकुक्ति से यह बतलाया है कि मोक्ष कामी को ज्ञान प्राप्ति के साधनों में तथा उपासनादि के द्वारा देवताओं की प्रसन्नता संपादन करने में सावधान रहना चाहिए इति सूत्रित शास्त्र आमतख्याशित सावादन तहुर्यद्रह्म विद्या इत्यादि संबंध प्रयोजने अभीहते अविद्या उक्तम् अथ इत्यादिना योनिया देवता मुसते इत्यादि तत्र विद्वा पशुवदेवादीकर्म कर्तव्यतः परतंत इस वाक्य से शास्त्र के तात्पर्य का सूत्र रूप में संक्षेप से वर्णन किया गया फिर तो यो देवा प्रत्ययु्यत इत्यादि अर्थवाद के सहित तदाहुर तदाहुरयद्रह्म विद्या इत्यादि मंत्र वाक्य द्वारा व्याख्या करने के लिए अभीष्ट उच्च शास्त्रार्थ के संबंध और प्रयोजन बतलाए गए तथा तो अथ योन्याम देवताम उपास इत्यादि वाक्य से अविद्या को संसारोत्पत्ति में कारण बताया वहां यह कहा गया है कि अज्ञानी ऋणी होता है अर्थात पशु के समान देवकर्मादि की कर्तव्यता से युक्त होने के कारण परतंत्र होता है कर्म कर्तव्यत्वे निमित्त, वर्णा तत्र किंपुनवादी कर्मकर्तव्य निमित वर्ण आश्रमाच ते वर्ण्यन्मित समु कर्मस्वय परतंत्र एववाधि संसारी एक प्रदर्शनायाग्नि प्रदर्शनायाग्निर्गान निन्द सर्गो नोक अग्नेस् सर्ग प्रजापते सृष्टिपरिपूर्णा प्रदर्शित अयच इंद्रादीसर्गस्त द्रष्ट्येस एववा में धीयत अवदुष कर्मा कारदर्शना कार किंतु देवादि कर्मों की कर्तव्यता में कारण क्या है वर्ण और आश्रम इनमें जिस वर्ण रूप निमित्त से संबद्ध कर्मों से इस परतंत्र संसारी जीव का ही अधिकार है वे वर्ण कौन से हैं ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ से आरंभ किया जाता है इस अर्थ को प्रदर्शित करने के प्रयोजन से ही अग्नि सर्ग के पश्चात इंद्रादि सर्ग का वर्णन नहीं किया अग्नि सर्ग को तो प्रजापति की सृष्टि की सब प्रकार पूर्ति करने के लिए प्रदर्शित किया था प्रजापति सर्ग का शेष भूत होने के कारण इस इंद्र सर्ग को वहीं उसी के अंतर्गत समझना चाहिए यहाँ अविद्वान के कर्माधिकार में हेतु दिखाने के लिए उसी का वर्णन किया जाता है क्षत्रिय सर्ग तथा ब्राह्मण जाति के साथ उसके संबंध का वर्णन ब्रह्म वाईदमग्रसीदेकमे तदेक सन्ना तथेयोपम सृजत छत्र न्येता छत्राणीद्रो वरुण सोमो रुद्र पझल्योजपो मृत्युरीशानी तस्मा तस्माद् ब्रह्मणः क्षत्रियमस्ता उपास्ते राजसूय छत्र तद्यो दधा सैषा छत्र जोली तस्माद्यपि राज परमता ब्रह्मतन स्वाम जोलीस्ती स्वां स जोलीक्षति स पापी या बवती यहाँ सही आरंभ में एक ब्रह्म ब्रह्मी था अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने अतिशयता से क्षत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो ये इंद्र वरुण सोम रुद्र मेघ यम मृत्यु और ईशान आदि हैं उन्हें उत्पन्न किया अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है इसे से राजसु यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठ क्षत्रिय की उपासना करता है वह क्षत्रियों में क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है यह जो ब्रह्म है क्षत्रिय की योनी है इसलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है तो भी राजसूई के अंत में वह ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है वह अपने योनि का ही नाश करता है जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने से पुरुष पापी होता है उसी प्रकार वह पापी होता है ब्रह्म वाईदमग्र आसीजद्नि सृष्ट्वा अग्निपन्न ब्रह्म ब्राह्मणाभिमा धीयते वै इदम छिजा ब्रह्मीकमे नीतराभेद तद्रहैक छिपरीपाता नेत्रदिशून्यम सदन व्यभवत न विभूतवत कर्मणों नलमासी दिध्यर्थ आरंभ में एक ब्रह्म ही था अर्थात अग्नि को रचकर जो अग्नि रूप को प्राप्त हुआ वह ब्रह्म ही था ब्राह्मण जाति का अभिमान होने के कारण वह ब्रह्म कहा जाता है उस समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी ब्रह्म से अभिन्न अर्थात एक रूप ही था अर्थात पहले क्षत्रियादि भेद नहीं था वह ब्रह्म एक अकेला क्षत्रियादि पालनकर्ता से शून्य होने के कारण विभूति युक्त कर्म करने को समर्थ नहीं हुआ फुटनोट इस अध्याय के आरम्भ में अग्नि रूप प्रजापति की उत्पत्ति दिखलाई है और अग्नि ब्राह्मण जाति का उपकारक देव है इसलिए उसे ब्राह्मण जाति का अभिमान होना स्वाभाविक है ततस्त ब्रह्म ब्राह्मणोस्मी इति ब्राह्मण जाती ममेत्थ कर्तव्यमित ब्राह्मणातिम कर्मचु आत्मन कर्मकर्तृत्व श्रेयोपम प्रशस्तप अत्यसृजत अतिशयेनासृजत सृष्टवत किन सृष्टि छत्रं क्षत्रियति तद्यक्तिदेन प्रदर्शय नान्यता प्रसिद्धा लोके देवत्रा देश छीती जात्याख्याम पक्षे बहुवचन स्मरणाद व्यक्ति बहुत्वाद्वा भेदोपचारेण बहुवचनम्। तब उस ब्रह्मणे मैं ब्राह्मण हूँ मेरा यह कर्तव्य है इस विचार से ब्राह्मण जाति निमित्त कर्म करने की इच्छा करके स्वरूप विभूति के लिए सृजो रूपमत्य सृजत अर्थात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 एव विशेषतो निर्दिश्यते इंद्रो देवानाम राजा वर्णो वर्णोजाधसा सोमो ब्राह्मणानाम पशुनाम परजन्यो ब्राह्मणाइंद्रपशूं पजन्यो विद्युतादीना पतृण मृगरोगा ईशानो भाषादी देशेसु छत्रानि तदनु इंद्रादी छत्र इंद्रादिक्षत्रदेवतादिष्ठा मनुष्यक्षत्राणी सोमसूर्यवंशा पुरव प्रभृती द्रष्टव्या तदर्थ एवं देव क्षत्रसर्ग प्रस्तुत वे कौन हैं संश्रुति बतलाती है यहाँ विशेष रूप से उनमें से भिन्न भिन्न भिन वर्गों के अधिपति रूप से अभिषिक्त देवताओं का उल्लेख किया जाता है देवताओं का राजा इंद्र जलचरों का अधिपति वरुण ब्राह्मणों का राजा सोम पशुपति रुद्र विद्युदादि का नायक मेघ पितरों का राजा जम, रोग आदि का स्वामी मृत्यु और प्रकाशों का स्वामी ईशान इत्यादि जो देवताओं में क्षत्रि हैं उन्हें उत्पन्न किया उनके पीछे इंद्रादि क्षत्रि देवताओं से अधिष्ठित पूर्वा आदि चंद्र और सूर्यवंशी मानव क्षत्रि रचे गए ऐसे समझना चाहिए उन्हीं के लिए देव छत्र सृष्टि का आरंभ किया गया है यस्माद् यस्मा ब्रह्मणादी यस्मा ब्रहणातिशयेन सृष्टि क्षत्र तस्मा क्षत्रा परम नास्ती ब्राह्मण जातेर नियंत्री तस्माद् तस्मा ब्राह्मण कारणभूत क्षत्रिस् क्षत्रिय व्यवस्थितः छत्र एव दधाति स्थापयति सन्ुपरीपासते क्वसूये क्षत्र तदात्मी यश ख्यातिप ब्रह्मेती नस्तम राजजसूयाषिस्थितेन आमंत्रित राजन ब्रह्मासि इति तदेत छत्र एव इति क्योंकि ब्रह्म ने क्षत्रियों को अतिशय रूप से रचा है इसलिए छत्र से उत्कृष्ट ब्राह्मण जाति का भी नियमन करने वाला दूसरा कोई नहीं है इसे से क्षत्रिय जाति का कारणभूत होकर भी ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊंचे बैठे हुए क्षत्रि की उपासना करता है कहां लास्तु यज्ञ में उस समय वह क्षत्रिय में ही अपने ब्रह्म इस नाम रूप यश को स्थापित करता है रास्तु यज्ञ में अभिषिक्त मंत्र मंचस्थ राजा के द्वारा ब्रह्मण इस प्रकार पुकारे जाने पर ऋत्विक उत्तर में उससे कहता है राजन तुम ब्रह्म हो इसी से यह कहा जाता है कि वह छत्री में ही अपना ब्राह्मण नाम रूपी यश स्थापित करता है सहिषा प्रकृता छत्रस्य योनिव य ब्रह्म तस्मा यद्यपि राजा परमतासूजाभिषेकगुण गानोती ब्रम्ह ब्राह्मण जातिमे अत कर्म परिसम्ता उपनिश्रयताश्रयती स्वाम योनि पुरोहिता पुरो विधत्थ यो ब्रह्म ब्राह्मण है वह की प्रकृति योनि ही है इसलिए यद्यपि राजा परमता को राजसूयाभिषेकूप गुण को प्राप्त हो जाता है तो भी अंत में कर्म की समाप्ति होने पर अपनी योनि ब्राह्मण जाति का ही आश्रय लेता है अर्थात उसे पुरोहित करता यानी आगे स्थापित करता है यस्तु पुनर्बला योनि ब्राह्मण जातिम ब्राह्मण यऊ है हिंसती न भाव पश्यति स्वामात्मैयाम स योन मृक्षति स्व प्रसविनति विनाशयति स एतत् कृत्वा भवति या अपि क्षत्रिय पाप है कुत्म प्रसव हिंसिया सुतरा यहांस प्रसतर हिंसित्वा परभूय पाप तरो भवती तद्वत और जो बल के अभिमान से अपनी योनि ब्राह्मण जाति की हिंसा करता है अर्थात उसे नीचे दृष्टि से देखता है वह अपने ही योनि का नाश करता है अर्थात अपने ही प्रसव का विच्छेद यानि विनाश करता है ऐसा करके वह पापी यान बड़ा पापी होता है क्रूर होने के कारण क्षत्रिय पापी तो पहले भी था अब अपने प्रसव की हिंसा करने से और भी अधिक पापी होता है जिस प्रकार लोक में श्रेष्ठ अर्थात अधिक प्रशंसनीय की हिंसा पराभव करके पुरुष बड़ा पापी होता है उसी प्रकार उसे भी बड़ा भारी पाप लगता है वैसे जाति की उत्पत्ति क्षत्र सिपी क्षत्रियों की रचना हो जाने पर भी स नवम दत्सम स नैव विशम सजत या देता देव जाताली गणस आपसाजंते वसु रुद्रा आदित्य विश्व देवा मरुत वह ब्रह्म विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने वैश्य जाति की रचना की जो ये वसु रुद्र आदित्य विश्व देव और मरुत इत्यादि देवगण गणस कहे जाते हैं उन्हें उत्पन्न किया स न व्यभवत कर्मे ब्रह्म तथा न व्यभवत वित्पाज आरम अभर अभा विषमसृजत कर्म साधन वित्तो वित्पाजनाय कसौ वित याने जानेता देवजातानि स्वार्थे निष्ठा एते भेदा इत्यर्थः गणसो गण गण आख्यायन्ते न संघता पार्जने समर्था आख्याय कथयि एक विष प्राएता हि विपारजने सर्थ नएकैक वसवोष्ठस गण तथकाुद्रदशादित विश्व देवाश्रयोदश विश्वायापत्या देवा मरता संसगणा या यह ब्रह्मधनोपार्जन करने वाले का अभाव होने के कारण कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने कर्म के साधनभूत धन का उपार्जन करने के लिए वैश्य जाति को रचा वे वैश्य लोग कौन थे ये जो देव जात हैं देव जाता ने इस पद के जात शब्द में तो त यह निष्ठा प्रत्यय है वह स्वार्थ में है तात्पर्य यह है कि ये जो देव जाति के भेद हैं जो गणशः अर्थात एक एक गण करके कहे जाते हैं क्योंकि वैसे लोग गण प्राय होते हैं वे प्रायः अनेक मिलकर भी धनोपार्जन में समर्थ होते हैं एक एक करके नहीं वसु आठ संख्या का गण है रुद्र ग्यारह तथा आदित्य बारह है विश्व देव तेरह हैं ये सभी विश्वा के पुत्र हैं अथवा विश्व देवाह का अर्थ है संपूर्ण देवगण इसी प्रकार उनचास मरुद्गण हैं शुद्र वर्ण की उत्पत्ति स नभवस् वर्णम असृजत पोषणम वही पूछेयम हिदम सर्व पुष्यति तदिदम किंचन फिर भी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने शुद्र वर्ण की रचना की पूछा शुद्रवर्ण है यह पृथ्वी ही पूषा है क्योंकि यह जो कुछ है यही इसका पोषण करती है सपरिचारकाभा पुनरपि नव व्यभवत सरौ सौद्रम वर्णम असृजतः शूद्र एवं सौद्रह स्वारणी वृद्धि ही सेवक का अभाव होने के कारण फिर भी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने शौद्र वर्ण की सृष्टि की शूद्र ही सौद्र है जहाँ स्वार्थ में अण प्रत्यय होने पर स्वर की वृद्धि होती है हुई है कनरसौ शौद्रो वर्णों जृष्ट पूछण पूछ्यती पूछा कूनरसौ पूछा पृथ्वी पूछा स्वयमेव निर्वचनम आह इंधदुष्यति यदिद किंतु यह जो उत्पन्न किया गया था वह शुद्ध वर्ण कौन था पूषण जो पोषण करता है इसलिए पूषा कहलाता है किंतु यह पूषा कौन है उसे श्रुति विशेष रूप से निर्देश करती है यह पृथ्वी पूषा है फिर उसका स्वयं ही निवर्चन करके कहती है क्योंकि यह जो कुछ है उस सब का यही पोषण करती है